अब हेतात आप मुझे श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली कथा आदर सहित सुनाइए हे प्रभु मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ गरुड़ जी की विनम्र सरल सुंदर प्रेमयुक्त सुखप्रद और अत्यंत पवित्रवाणी सुनते ही भुषुंड जी के मन में परम उत्साह हुआ और वे श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे हे भवानी पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरित सरोवर का रूपक समझा कहा फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा फिर प्रभु के अवतार की कथा वर्णन की तदनंतर मन लगाकर श्री राम जी की बाल लीलाएं कही मन में परम उत्साह भरकर अनेक प्रकार की बाल लीलाएँ कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या आना फिर श्री रघुवीर जी के विवाह का वर्णन किया फिर श्री राम जी के राज्याभिषेक का प्रसंग फिर राजा दशरथ जी के वचन से राजरस यानी राज्याभिषेक के आनंद में भंग पड़ना फिर नगर निवासियों का विरह विषाद और श्री राम लक्ष्मण संवाद यानी बातचीत कही श्री राम का वनगमन केवट का प्रेम गंगा जी से पार उतरकर प्रयाग में निवास वाल्मीकिजी और प्रभु श्री राम जी का मिलन और जैसे भगवान श्री चित्रकूट में बसे वह सब कहा फिर मंत्री सुमंत्र जी का नगर में लौटना राजा दशरथ जी का मरण भरत जी का ननिहाल से अयोध्या में आना और उनके प्रेम का बहुत वर्णन किया राजा की अंक्य के नगर वासियों को साथ लेकर भरत जी वहाँ गए जहां सुख की राशि प्रभु श्री रामचंद्र जी थे फिर श्री रघुनाथ जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया जिससे वे खड़ाओं लेकर अयोध्यापुरी लौट आए यह सब कथा कही भरत जी की नंदीग्राम में रहने की रीत इंद्रपुत्र जयंत की नीच करनी और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी और अत्रि जी का मिलाप का वर्णन किया जिस प्रकार विराध का वध हुआ और शर्भंग जी ने शरीर त्याग किया वह प्रसंग कहकर फिर सुतीक्षण जी का प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त्य जी का सत्संग वृत्तांत कहा दंडक वन का पवित्र करना कहकर फिर भूषुंड जी ने गृधराज के साथ मित्रता का वर्णन किया फिर जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया और सब मुनियों के भय का नाश किया और फिर जैसे लक्ष्मण जी को अनुपम उपदेश दिया और शूर प्रथा को कुरूप किया वह सब वर्णन किया फिर खर दूषण वध और जिस प्रकार रावण ने सब समाचार जाना वह बखान कर कहा तथा जिस प्रकार रावण और मारीच की बातचीत हुई वह सब उन्होंने कही फिर माया सीता का हरण और श्री रघुवीर के विरह का कुछ वर्णन किया फिर प्रभु ने गिद्ध जटायु की जिस प्रकार क्रिया की कबंध का वध करके शबरी को परम गति दी और फिर जिस प्रकार विरह वर्णन करते हुए श्री रघुवीर जी पंपासर के तीर पर गए वह सब कहा प्रभु और नारद जी का संवाद और मारुति के मिलने का प्रसंग कहकर फिर सुग्रीव से मित्रता और बालिके प्राणनाश का वर्णन किया सुग्रीव का राजतिलक करके प्रभु ने प्रवर्षण पर्वत पर निवास किया तथा प्रवह वर्षा और शरद का वर्णन श्री राम जी का सुग्रीव पर रोष और सुग्रीव के भय आदि प्रसंग कहे जिस प्रकार वानर राज सुग्रीव ने वानरों को भेजा और वे सीता जी की खोज में जिस प्रकार सब दिशाओं में गए जिस प्रकार उन्होंने बिल में प्रवेश किया और फिर जैसे वानरों को सम्पाति मिला वह कथा कही संपाति से सब कथा सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी जिस तरह अपार समुद्र को लांघ गए फिर हनुमान जी ने जैसे लंका में प्रवेश किया और फिर जैसे सीता जी को धीरज दिया सो सब कहा अशोकवन को उजाड़कर कर रावण को समझाकर लंकापुरी को जलाकर फिर जैसे उन्होंने समुद्र को लांघा और जिस प्रकार सब वानर वहां आए जहां श्री रघुनाथ जी थे और आकर श्री जानकी जी की कुशल सुनाई फिर जिस प्रकार सेना सहित श्री रघुवीर जाकर समुद्र के तट पर उतरे और जिस प्रकार विभीषण आकर उनसे मिले वह सब और समुद्र के बांधने की कथा उसने सुनाई पुल बांधकर जिस प्रकार वानरों की सेना समुद्र के पार उतरी और जिस प्रकार वीर श्रेष्ठ बालिपुत्र अंगद दूत बनकर गए वह सब कहा फिर राक्षसों और वानरों के युद्ध का अनेकों प्रकार से वर्णन किया फिर कुंभकर्ण और मेघनाद के बल पुरुषार्थ और संहार की कथा कही नाना प्रकार के राक्षस समूहों के मरण और श्री रघुनाथ जी और रावण के अनेक प्रकार के युद्ध का वर्णन किया रावण वध मंदोदरी का शोक विभीषण का राज्याभिषेक और देवताओं का शोक रहित तो होना कहकर फिर सीता जी और श्री रघुनाथ जी का मिलाप कहा जिस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की और फिर जैसे वानरों समेत पुष्पक विमान पर चढ़कर धाम प्रभु अवधपुरी को चले वह कहा जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी अपने नगर अयोध्या में आए वे सब उज्जवल चरित्र काक भूषुंड जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन किए फिर उन्होंने श्री राम जी का राज्याभिषेक कहा शिवजी कहते हैं अयोध्यापुरी का और अनेक प्रकार की राजनीति का वर्णन करते हुए भूषुंड जी ने वह सब कथा कही जो हे भवानी मैंने तुमसे कही सारी राम कथा सुनकर पक्षीराज पक्ष जी के मन में बहुत उत्साहित यानी आनंदित होकर वचन कहने लगे श्री रघुनाथ जी के सब चरित्र मैंने सुने, जिससे मेरा संदेह जाता रहा, हे काक शिरोमणि आपके अनुग्रह से श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया युद्ध में प्रभु का नागपाश बंधन देखकर मुझे अत्यंत मोह हो गया था कि श्री राम जी तो सच्चिदानंद घन है वे किस कारण व्याकुल हैं बिल्कुल ही लौकिक मनुष्यों का सा चरित्र देखकर मेरे हृदय में भारी संदेह हो गया था मैं अब उस भ्रम यानी संदेह को अपने लिए हित करके समझता हूँ कृपा निधान ने मुझ पर यह बड़ा अनुग्रह किया जो धूप से अत्यंत व्याकुल होता है वही वृक्ष की छाया का सुख जानता है हेतात यदि मुझे अत्यंत मोह ना होता तो मैं आपसे किस प्रकार मिलता और कैसे अत्यंत विचित्र यह सुंदर हरी कथा सुनता जो आपने बहुत प्रकार से गाई है वेद शास्त्र और पुराणों का यही मत है सिद्ध और मुनि भी यही कहते हैं इसमें संदेह नहीं कि शुद्ध यानी सच्चे संत उसी को मिलते हैं जिसे श्री राम जी कृपा करके देखते हैं श्री राम जी की कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए और आपकी कृपा से मेरा संदेह चला गया पक्षीराज गरुण जी की विनय और प्रेम युक्त वाणी सुनकर काक भूषुंड जी का शरीर पुलकित हो गया उनके नेत्रों में जल भराया और वे मन में अत्यंत हर्षित हुए हे उमा सुंदर बुद्धिवाले सुशील पवित्र कथा के प्रेमी और हरि के सेवक श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय यानी सबके सामने प्रकट न करने योग्य रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं काक काकभुषुंडी जी ने फिर कहा पक्षीराज पर उनका प्रेम कम न था यानी बहुत था हे नाथ आप सब प्रकार से मेरे पूज्य और श्री रघुनाथ जी के कृपा पात्र हैं आपको न संदेह है और न मोह अथवा माया ही है हे नाथ आपने तो मुझ पर दया की है हे पक्षीराज मोह के बहाने श्री रघुनाथ जी ने आपको यहाँ भेजकर मुझे बड़ाई दी है हे पक्षियों के स्वामी आपने अपना मोह कहा सो हे गोसाई यह कुछ आश्चर्य नहीं नारद जी शिव जी ब्रह्मा जी और सनकादि ने जो आत्म तत्व के मर्मज्ञ और उसका उपदेश करने वाले श्रेष्ठ मुनि हैं उनमें से भी किस किस को मोह ने अंधा यानी विवेक शून्य नहीं किया जगत में ऐसा कौन है जिसे काम ने न नचाया हो तृष्णा ने किसको मतवाला नहीं बनाया क्रोध ने किसका हृदय नहीं जलाया इस संसार में ऐसा कौन ज्ञानी तपस्वी शूरवीर कवि विद्वान और गुणों का धाम है जिसकी लोभ ने विडम्बना यानी मिट्टी पलीद न की हो लक्ष्मी के मदन मद ने किसको टेढ़ा और प्रभुता ने किसको बहरा नहीं कर दिया ऐसा कौन है जिसे मृगनयनी यानी युवती स्त्री के नेत्र बाण न लगे हो रज तम आदि गुणों का किया हुआ संपात किसे नहीं हुआ ऐसा कोई नहीं है जिसे मान और मद ने अछूता छोड़ा हो यौवन के ज्वर ने किसे आपे से बाहर नहीं किया ममता ने किसका यश नाश नहीं किया मत्सर यानी डाह ने किसको कलंक नहीं लगाया शोक रूपी पवन ने किसे नहीं हिला दिया चिंता रूपी सांपिन ने किसे नहीं खा लिया जगत में ऐसा कौन है जिसे माया न व्यापी हो मनोरथ कीड़ा है शरीर लकड़ी है ऐसा धैर्यवान कौन है जिसके शरीर में यह कीड़ा न लगा हो पुत्र की धन की और लोक प्रतिष्ठा की इन तीन प्रबल इच्छाओं ने किसकी बुद्धि को मलिन नहीं कर दिया यानी बिगाड़ नहीं दिया यह सब माया का बड़ा बलवान परिवार है यह अपार है इसका वर्णन कौन कर सकता है शिवजी और ब्रह्मा जी भी जिससे डरते हैं तब दूसरे जीव तो किस गिनती में हैं? माया की प्रचंड सेना संसार भर में छाई हुई है काम आदि यानी काम क्रोध और लोभ उसके सेनापति हैं दंभ, कपट और पाखंड उसके योद्धा हैं वह माया श्री रघुवीर की दासी है यद्यपि समझ लेने पर वह मिथ्या ही है किंतु वह श्री राम जी की कृपा के बिना छूटती नहीं हेनाथ यह मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ जो माया सारे स जगत को नचाती है और जिसका चरित्र यानी करनी किसी ने नहीं लख पाया हे खगराज गरुण जी वही माया प्रभु श्री रामचंद्र जी के भ्रिकुटी के इशारे पर अपने समाज यानी परिवार सहित नटी की तरह नाचती है श्री राम जी वही सच्चिदानंद घन हैं जो अजन्मा विज्ञान स्वरूप रूप और बल धाम सर्वव्यापक एवं व्याप्य यानी सर्वरूप अखंड अनंत संपूर्ण अमोघ शक्ति जिसकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती और छः ऐश्वर्यों से युक्त भगवान है वे निर्गुण यानी माया के गुणों से रहित महान वाणी और इंद्रियों से परे सब कुछ देखने वाले निर्दोष अजय, ममता रहित निराकार यानी माइकिक आकार से रहित मोहरहित नित्य माया रहित सुख की राशि प्रकृति से परे प्रभु यानी सर्वसमर्थ सदा सबके हृदय में बसने वाले इच्छा रहित विकार रहित अविनाशी ब्रह्म है यहाँ श्री राम में मोह का कारण ही नहीं है क्या अंधकार का समूह कभी सूर्य के सामने जा सकता है भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण किया और साधारण मनुष्यों के से अनेक पवन परम पावन चरित्र किए जैसे कोई नट खेल करने वाला अनेक वेश धारण करके नृत्य करता है और वही वही यानी जैसा वेश होता है उसी के अनुकूल भाव दिखलाता है पर स्वयं वह उनमें से कोई हो नहीं जाता हे गरुड़ जी ऐसा ही श्री रघुनाथ जी की यह लीला है जो राक्षसों को विशेष मोहित करने वाली और भक्तों को सुख देने वाली है हे स्वामी जो मनुष्य मलिन बुद्धि विषयों और के वश और कामी है वे ही प्रभु पर इस प्रकार मोह का आरोप करते हैं जब जिसको यानी कवल आदि नेत्र दोष होता है तब वह चंद्रमा को पीले रंग का कहता है हे पक्षीराज जब जिसे दिशाभ्रम होता है तब वह कहता है कि सूर्य पश्चिम में उदय हुआ है नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत को चलता हुआ देखता है और मोहवश अपने को अचल समझता है बालक घूमते यानी चक्राकार दौड़ते हैं घर आदि नहीं घूमते पर वे आपस में एक दूसरे को झूठा कहते हैं हे गरुण जी श्री हरि के विषय में मोह की कल्पना भी ऐसी ही है भगवान में तो स्वप्न में भी अज्ञान का प्रसंग यानी अवसर नहीं है किन्तु जो माया के वश मंदबुद्धि और भाग्यहीन हैं और जिनके हृदय पर अनेकों प्रकार के पर्दे पड़े, पड़े हैं वे मूर्ख हठ के वश होकर संदेह करते हैं और अपना अज्ञान श्री राम जी पर आरोपित करते हैं जो काम क्रोध मद और लोभ में रहते हैं और दुख रूप घर में आसक्त हैं वे श्री रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ यानी सहज ही समझ में आ जाने वाला है परंतु गुणातीत दिव्य सगुण रूप कोई नहीं जानता इसलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों को भी मन में भ्रम हो जाता है हे पक्ष गरुण जी श्री रघुनाथ जी की प्रभुता सुनिए मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वह सुहावनी कथा कहता हूँ हे प्रभु मुझे जिस प्रकार मोह हुआ वह सब कथा भी आपको सुनाता हूँ हे तात आप श्री राम जी के कृपा पात्र हैं हरि के गुणों में आपकी प्रीति है इसीलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं इसी से मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाता और अत्यंत रहस्य की बातें आपको गाकर सुनाता हूँ श्री रामचंद्र जी का सहज स्वभाव सुनिए वे भक्त में अभिमान कभी नहीं रहने देते क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूप संसार का मूल है और अनेक प्रकार के क्लेशों तथा समस्त शोकों को देने वाला है इसलिए कृपा निधि उसे दूर कर देते हैं क्योंकि सेवक पर उनकी बहुत ही अधिक ममता है हे गोसाई जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय की भांति चिरवा डालती है यदि बच्चा पहले यानी फोड़ा चिराते समय दुख पाता है और अधीर होकर रोता है तो भी रोग के नाश के लिए माता बच्चे की उस पीड़ा को कुछ नहीं गिनती यानी उसकी परवाह नहीं करती और फोड़े को चिरवा ही डालती है उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए हर लेते हैं तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को भ्रम त्याग कर क्यों नहीं भजते हे पक्षराज गरुण जी श्री राम जी की कृपा और अपनी जड़ता यानी मूर्खता की बात कहता हूँ मन लगा कर सुनिए जब जब श्री रामचंद्र जी मनुष्य शरीर धारण करते हैं और भक्तों के लिए बहुत सी लीलाएँ करते हैं तब तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ और उनकी बाल लीला देखकर हर्षित होता हूँ वहाँ जाकर मैं जन्म महोत्सव देखता हूँ और भगवान की शिशु लीला में लुभाकर पाँच वर्ष तक वहीं रहता हूँ बालक रूप श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं जिनके शरीर में अरबों कामदेवों की शोभा है हे गरुण जी अपने प्रभु का मुख देख देख कर मैं नेत्रों को सफल करता हूँ छोटे से कौे का शरीर धरकर और भगवान के साथ साथ फिरकर मैं उनके भांति भांति बाल चरित्रों को देखा करता हूँ लड़कपन में वे जहाँ जहाँ फिरते हैं वहां वहां मैं साथ साथ उड़ता हूँ और आंगन में जो उनकी जूठन पड़ती है वही उठाकर खाता हूँ एक बार श्री रघुवीर ने सब चरित्र बहुत अधिकता से किए प्रभु की उस लीला का स्मरण करते ही काक भूषुंड जी का शरीर प्रेमानंदवश पुलकित हो गया भूषुंड जी कहने लगे हे पक्षीराज सुनिए श्री राम जी का चरित्र सेवकों को सुख देने वाला है अयोध्या का राजमहल सब प्रकार से सुंदर है सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता जहां चारों भाई नित्य खेलते हैं माता को सुख देने वाले बाल विनोद करते हुए श्री रघुनाथ जी आंगन में विचर रहे हैं मरकत मणि के समान हरिताभ श्याम और कोमल शरीर है अंग अंग में बहुत से कामदेवों की शोभा छाई हुई है नवीन लाल कमल के समान लाल लाल कोमल चरण हैं, सुंदर उंगलियां हैं और नक अपनी ज्योति से चंद्रमा की कांति को हरने वाले हैं। तलवे में वज्र आदि यानी वज्र अंकुश ध्वजा और कमल के चार सुंदर चिन्ह हैं। चरणों में मधुर शब्द करने वाले सुंदर नूपुर हैं मणियों यानी रत्नों से जड़ी हुई सोने की बनी हुई सुंदर करधनी का शब्द सुहावना लग रहा है उधर पर सुंदर तीन रेखाएं यानी त्रिवली है नाभि सुंदर और गहरी है विशाल वक्ष स्थल पर अनेक प्रकार के बच्चों के आभूषण और वस्त्र सुशोभित हैं लाल लाल हथेलियां, नख और उंगलियां मन को हरने वाले हैं और विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण है के के कंधे और शंख के समान तीन रेखाओं से युक्त गला है सुंदर ठुड्डी है और मुख्य छवि की सीमा ही है कलबल यानी तोतले वचन है लाल लाल होंठ है, है। उज्जवल, सुंदर और छोटी छोटी ऊपर और नीचे दो दो दंतुलिया हैं सुंदर गाल मनोहर नासिका और सब सुखों को देने वाली चंद्रमा की अथवा सुख देने वाली समस्त कलाओं से पूर्ण चंद्रमा की किरणों के समान मधुर मुस्कान है नीले कमल के समान नेत्र जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले हैं ललाट पर गो का तिलक सुशोभित है भौहें है टेढ़ी हैं कान सम और सुंदर हैं काले और घुंघराले केशों की छवि छा रही है पीली और महीन झंगुली शरीर पर शोभा दे रही है उनकी किलकारी और चितवन मुझे बहुत ही प्रिय लगती है राजा दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले रूप की राशि श्री रामचंद्र जी अपनी परछाई देखकर नाचते हैं और मुझसे बहुत प्रकार के खेल करते हैं जिन चरित्रों का वर्णन करते हुए मुझे लज्जा आती है किलकारी मारते हुए जब वे मुझे पकड़ने दौड़ते और मैं भाग चलता तब वे मुझे पुआ दिखलाते थे मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते और भाग जाने पर रोते हैं और जब मैं उनके चरण स्पर्श करने के लिए पास जाता हूँ तब वे पीछे फिर फिरकर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं साधारण बच्चों जैसी लीला देख कर, मुझे मोह यानी शंका हुई कि सच्चिदानंद घन प्रभु यह कौन महत्व का चरित्र यानी लीला कर रहे हैं हे पक्षीराज मन में इतनी शंका लाते ही श्री रघुनाथ जी के द्वारा प्रेरित माया मुझ पर छा गई परंतु वह माया ना तो मुझे दुख देने वाली हुई और ना दूसरे जीवों की भांति संसार में डालने वाली हुई हे नाथ यहा कुछ दूसरा ही कारण है हे hey भगवान के वाहन गरुण जी उसे सावधान होकर सुनिए एक सीतापति श्री राम जी ही अखंड ज्ञान स्वरूप हैं और जड़ चेतन सभी जीव माया के वश हैं यदि जीवों को एक रस अखंड ज्ञान रहे तो कहिए फिर ईश्वर और जीव में भेद ही कैसा अभिमानी जीव माया के वश है और वह सत्व रज तम इन तीन गुणों की खान माया ईश्वर के वश में है जीव परतंत्र है भगवान स्वतंत्र है जीव अनेक हैं श्रीपति भगवान एक हैं यद्यपि माया क्या किया हुआ यह भेद असत है तथापि वह भगवान के भजन के बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जा सकता श्री रामचंद्र जी के भजन के बिना जो मोक्षपद चाहता है वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूछ और सींग का पशु है सभी तारागणों के साथ सोलह कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो और जितने पर्वत हैं उन सब में लगा दी जाए तो भी सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि नहीं जा सकती। हे है इसी प्रकार श्री हरि के भजन के बिना जीवों का क्लेश नहीं मिटता श्री हरि के सेवक को अविद्या नहीं व्यापती प्रभु की प्रेरणा से उसे विद्या व्यापति है हे इसी से दास का नाश नहीं होता और भेद भक्ति बढ़ती है श्री राम जी ने जब मुझे भ्रम से चकित देखा तब वे हंसे और वह विशेष चरित्र सुनिए उस खेल का मर्म किसी ने नहीं जाना न छोटे भाइयों ने न माता पिता ने वे श्याम शरीर और लाल लाल हथेली और चरण वाले बाल रूप श्री राम जी घुटने और हाथों के बल मुझे पकड़ने के लिए दौड़े <laughs> हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी तब मैं भाग चला श्री राम जी ने मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैलाई मैं जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता वैसे वैसे वहां श्री हरि की भुजा को अपने पास देखता था मैं ब्रह्मलोक तक गया और जब उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा तो हे तात श्री राम जी की भुजा में और मुझ में केवल दो ही अंगुल का बीच था सातों आवरणों को भेद कर जहाँ तक मेरी गति थी वहां तक मैं गया, पर आखें मूंद ली फिर आंखें खोल कर देखते ही अवधपुरी में पहुंच गया मुझे देखकर श्री राम जी मुस्कुराने लगे उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुख में चला गया हे पक्षराज सुनिए मैंने उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देखे वहां उन ब्रह्मांडों में अनेक विचित्र लोक थे, जिनकी रचना एक एक से बढ़कर एक थी। मेंोड़ों ब्रह्मा जी और शिव जी अनगिनत तारागण सूर्य और चंद्रमा अनगिनत लोकपाल यम और काल अनगिनत विशाल पर्वत और भूमि असंख्य समुद्र नदी तालाब और वन तथा और भी नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा देवता मुनि सिद्ध नाग मनुष्य किन्नर तथा चारों प्रकार के जड़ और चेतन जीव देखे जो कभी न देखा था न सुना था और जो मन में भी नहीं समा सकता था यानी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी वही सब अद्भुत सृष्टि मैंने देखी तब उसका किस प्रकार से वर्णन किया जाए मैं एक एक ब्रह्मांड में एक एक सौ वर्ष तक रहता इस प्रकार मैं अनेकों ब्रह्मांड देखता फिरा प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न भिन ब्रह्मा भिन्न भिन्न भिन विष्णु शिव मनु दिक्पाल, मनुष्य गंधर्व भूत वैताल किन्नर राक्षस पशु पक्षी सर्प तथा नाना जाति के देवता एवं दैत्यगण थे सभी जीव वहा दूसरे ही प्रकार के थे अनेक पृथ्वी नदी समुद्र तालाब पर्वत तथा सब सृष्टि वहाँ दूसरी ही दूसरी प्रकार की थी प्रत्येक ब्रह्मांड ब्रह्मांड में मैंने अपना रूप देखा तथा अनेक अनुपम वस्तुएं देखी प्रत्येक भवन में न्यारी ही अवधपुरी भिन्न ही सरयूजी और भिन्न प्रकार के ही नरनारी थे हे तात सुनिए दशरथ जी कौशल्याजी और भरत जी आदि भाई भी भिन्न भिन्न रूपों के थे मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में रामावतार और उनकी अपार बाल लीलाएं देखता फिरता रहा हे हरिवाहन मैंने सभी कुछ भिन्न भिन्न और अत्यंत विचित्र देखा मैं अनगिनत ब्रह्मांडों में फिरा पर प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैंने दूसरी तरह का नहीं देखा सर्वत्र वही शिशुपन वही शोभा और वही कृपालु श्री रघुवीर इस प्रकार मोहरूपी पवन की प्रेरणा से मैं भुवन भुवन में देखता फिरता था अनेक ब्रह्मांडों में भटकते हुए मुझे मानो एक सौ कल्प बीत गए फिरता फिरता मैं अपने आश्रम में आया और कुछ काल वहाँ रहकर बिताया फिर जब अपने प्रभु का अवधपुरी में जन्म यानी अवतार सुन पाया तब प्रेम से परिपूर्ण होकर मैं हर्ष पूर्वक उठ दौड़ा। जाकर मैंने जन्म महोत्सव देखा जिसका वर्णन मैं पहले कर चुका हूँ श्री रामचंद्र जी के पेट में मैंने बहुत से जगत देखे जो देखते ही बनते थे वर्णन नहीं किए जा सकते वहां फिर मैंने सुजान माया के स्वामी कृपालु भगवान श्री राम को देखा मैं बार बार विचार करता था मेरी बुद्धि मोह रूपी कीचड़ से व्याप्त थी वह सब मैंने दो ही घड़ी में देखा मन में विशेष मोह होने से मैं भ्रमित हो गया मुझे व्याकुल देखकर तब कृपालु श्री रघुवीर हंस दिए हे धीर बुद्धि गरुड़ जी सुन उनके हंसते ही मैं उनके मुँह से बाहर आ गया श्री रामचंद्र जी मेरे साथ फिर वही लड़कपन करने लगे मैं करोड़ों यानी असंख्य प्रकार से मन को समझाता था पर वह शांति ही नहीं पाता था यह बाल चरित्र देखकर और पेट के अंदर देखी हुई उस प्रभुता का स्मरण करके मैं शरीर की शुद्धि भूल गया और हे आर्तजनों के रक्षक रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए पुकारता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा मुख से बात नहीं निकलती थी तदनंतर प्रभु ने मुझे प्रेम विहवल देखकर अपनी माया की प्रभुता यानी प्रभाव को रोक लिया प्रभु ने अपना कर कमल मेरे सिर पर रखा दीन दयालु ने मेरा संपूर्ण दुख हार लिया सेवकों को सुख देने वाले कृपा के समूह यानी कृपा मय श्री राम जी ने मुझे मोह से सर्वथा रहित कर दिया उनकी पहले वाली प्रभुता को सोच विचार कर यानि याद कर मेरे मन में बड़ा भारी हर्ष हुआ प्रभु की भक्त वत्सलता देख मेरे हृदय में बहुत ही प्रेम उत्पन्न हुआ फिर मैंने आनंद से नेत्रों में जल भरकर पुलकित होकर और हाथ जोड़कर बहुत प्रकार से विनती की मेरी प्रेम प्रेमयुक्त सुनकर अपने दास को दीन देखकर कर रमानिवास श्री राम जी सुखदायक गंभीर और कोमल वचन बोले हे काक भुषुंडी तू मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर वर मांग अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां दूसरी तथा संपूर्ण सुखों की खान मोक्ष ज्ञान विवेक वैराग्य विज्ञान यानी तत्वज्ञान और वे अनेक गुण जो जगत में मुनियों के लिए भी दुर्लभ है ये सब मैं आज तुझे दूंगा इसमें संदेह नहीं जो तेरे मन में भावे सो मांग ले प्रभु के वचन सुनकर मैं बहुत ही प्रेम में भर गया तब मन में अनुमान करने लगा के प्रभु ने सब सुखों को देने वाली बात कही ये तो सत्य है पर भक्ति भक्ति देने की बात नहीं कही। से रहित सब सब गुण और सब सुख वैसे ही फीके हैं जैसे नमक के बिना बहुत प्रकार के भोजन के पदार्थ भजन से रहित सुख किस काम के हे पक्षीराज ऐसा विचार कर मैं बोला हे प्रभु यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देते हैं और मुझ पर कृपा और स्नेह करते हैं तो हे स्वामी मैं अपना मन भाया वर मांगता हूँ आप उदार हैं और हृदय के भीतर की जानने वाले हैं आपकी जिस अविरल प्रगाढ़ एवं विशुद्ध अनन्य निष्काम भक्ति को श्रुति और पुराण गाते हैं जिसे योगेश्वर मुनि खोजते हैं और प्रभु की कृपा से कोई विरला ही जिसे पाता है